श्री राधा गिरीन्द्र बिहारी ग्रंथ की जय कृष्ण बलराम की जय श्रीमद्गुरुदेव की जय श्री गौर हरि हरी गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गो आहारमण हरि गोविंद जय जय जो हरि गोविंद गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपालय राधा रमन हरि गोविंद जय जय रामण हरि गो जय गो गोविंद जय जय गोपाल जय जय जय जय गोपाल गोविंदम हरि गोविंद जय जय लाल हरि गोविंद हरि लाल जी जय ओं नमो भगवते हृदय नंद्म जगत्सर्ग विसर्गा नवलक्षण लक्षणाख्यम परम धाम जगद्धाम नमा हृदय प्रेरणया प्रवर्तितो बरातुं तस्य हरे हरेमल वंदे श्रीचैतन्य वंदेहुरोकमल श्रीगुरू वैष्णवाम सागर जात सह गणरघुनाथावित साधूतम परजन सहित श्रीकृष्णचैतन्यं श्रीराधा पादा सह गण ली विशाखाविता आजादितुजौ कनकावद संकर्तन कमलायर वक्षोज प्रणीकृते कालशोणिस्तूरी का श्रीखंडम नखचंद्रका बल्लव लल्ना नौम समंदी मालम निव्याज मतलब नारायण नमस्कृत नरम चे पुनम देवी सरस्वती व्या जयंती वे वाटलभ्यक्ता पावेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नम हे श्री सनातन प्रभो कर्म राशे जन दयावलोक हे भक्ति सुमते श्री बोलो लाल की अद्भुत विशेषताओं को रेखांकित करते हुए श्री रसको पंच गोस्वामी पाठ आप यह स्थापन कर रहे हैं कि इस प्रेम नगर में केंद्रीय भाव है श्री प्रियालाल को सुख प्रदान कर एक शब्द में कहें प्रेम सेवा वह है केंद्रित भाग और उस प्रेम सेवा को प्रदान करने के लिए साधक कभी कभी उस रूप माधुरी का दर्शन करता है, कभी अपनी चेष्टाओं के द्वारा प्रियालाल की विभिन्न चेष्टाओं में वो अंकुलता प्रदान कर उनके प्रेम को बढ़ाता है और कभी उनके गुणानुवाद का गायन करके वह प्रियालाल को प्रेम में प्रवृत्त करता है तो लीला गायन के द्वारा श्री युवल के हृदय में रस का उल्लास करते हुए उनको लीला में प्रवृत्त करना यह भी सखी का ही एक कार्य साथ ही साथ सखी उस लीला में निरंतर निरंतर भूमि रहना चाहती है और उसके उस उसका चिंतन में कहीं कोई बाहर की वस्तु बाधा न डाल दे इसलिए अनेक अनेक बार तम काचे और निमिले चाहिए श्री ललता जी प्रियालाल इन दोनों की वो अपूर्वी जो छवि है उसको नयनों के माध्यम से हृदय कुंज में श्री प्रियालाल को करके प्रियालाल को करा करके पलक पर्दे करके पलक रूपी डाल अपनी में श्री को बिलास करवा। तो नयन के द्वारा पहले हृदय में अभसार करवाया फिर निमिल्य चौक नेत्र बंद करा करके श्री प्रियालाल को वहां विलास हुए विराजमान होती ऐसी स्थिति में नेत्रों को कोई दूसरी वस्तु नहीं देखने देती है नेत्रों को कोई दूसरी वस्तु नहीं देखने देती है वे नईनों ने जिन रूप माधुरी का दर्शन किया उसी रूप माधुरी को हृदय में पधरा करके प्रियालाल को हृदय में पधरा करके नेत्रों को भी बंद करके अब अंतर चक्षु के द्वारा प्यारे का दर्शन करना है नेत्र बहिर्मुख न होकर के अभी तो बाहर किसी वस्तु का दर्शन कर रहे थे अब अपने हृदय में ही वे नेत्र होकर के उस वस्तु का दर्शन करते हैं दर्शन तो किया जाएगा नेत्र के द्वारा पंत नेत्र अभी थे अपने शरीर से बाहर कोई वस्तु दिख रही थी उस वस्तु का दर्शन कर रहे हैं अब उस वस्तु को हृदय कुंजी में बदला करके वे नेत्र अंतर्मुखी होकर के उस रूप रूपमाधवी का दर्शन है। तो ऐसी स्थिति में जिनके नेत्र नहीं हैं, वे ही वास्तव में नेत्र वाले ये दिखा रहे हैं 19 में एक विशेषता इस प्रेम नगर की बता रहे हैं उन्नीस में विशेषता है कि यत्र चक्षुषा एवं सहस्त्र चक्षुषा एक में तेईस पेज है जहां पर नेत्र न होना मान नेत्र बाहर की वस्तुओं को न देखें, आख बंद कर ली गई है नेत्र मूंद लिए गए हैं पलक लगा ली गई है फिर भी शहस्त्र चक्षुषाह हृदय में उस लीला का शहस्त्र शत्र लीला का दर्शन कर रहे हैं तो ये प्रेम की एक आप विशेषता है कि वो प्रेम अंतर्मुखी होकर के विराजमान हो रहा है और लीला में भी जो बहरंगता है उस बहिरंगता को उन्होंने रोकी है बहरंगता दो प्रकार की होती, होती है एक बहरंगता होती है हम सरी के लोगों की जो संसार में पड़े हैं उनकी दृष्टि सर्वदा बहिरंग की ओर जाती है बाहर की विषय शब्द स्पर्श गंध की ओर जाएगी। अब लीला में भी श्री प्रिया जी श्री सखीगंध उनकी दृष्टि भी अंतरंग बहिरंग है अंतरंग दृष्टि में वे श्री प्रियालाल की मित्र लीला का दर्शन कर रही है और बहिरंग में सास क्या कर रही है ससुर क्या कर रहे हैं प्रतिमंद गोप क्या कर रहे हैं इस समय कौन सा कार्य हमको करना है रसोई करनी है इस समय कहाँ घर के लीपा पोती साफ संभालना ग्रह कार्य करने हैं तो ये लीला की बहिरंगता होगी तो ये लीला की बहिरंगता भी होगी परंतु वो बहरंगता लीलागत हमारी बहरंगता बहिरंगता जगत ग्रोणात्मक है परंतु श्री प्रिया जी कभी अंतरदशा में समाधि में विराजमान होकर के प्यारे की लीला का दर्शन करती हैं, कभी मुझे अभिशार करना है अरे दूर हो गई इस समय वृद्धाए यमुना जी स्नान करने के लिए प्रातः काल की लीला में निशान लीला में वृद्धाएं यमुना जी के स्नान करने के लिए आ और मैं लौट करके जा रही होंगी तो वे पूछेंगी बहु इतनी समय में कहा जा रही है कोई हो तो इसलिए वहां पर भी बहिरंग है तो कभी बहिरंग है कभी बाहर का काम करते करते ही अंतरंग चिंतन करते हुए विराजमान तो ये दो है एक है हम लोगों की मायक बहिरंगता दूसरी उनकी लीलागत बहिरंगता श्री प्रिया लाल दोनों का चिंतन भी कर रही है प्रिया लाल जी का चिंतन भी कर रही है और साथ ही साथ में लोक वेद की जो मर्यादा है उस ये यह पर दिखाए तो चक्षुष जहां पर बिना आंख वाले ही शहस्त्र चक्षु हो करके विराजमान है हजार हजार आंख वाले होकर के विराजमान कहने हजार आंख वाले होने का तात्पर्य है कि प्रेमी जनों के सभी कार्य एकमात्र श्री प्रियालाल की सेवा के लिए ही होती है ये है उनकी शहस्त्र चक्षु जो सर्वत्र अपने भाव को देखते हैं जितना बड़ा भक्त तो होगा वह अपने भाव को सर्वत्र उतना ही व्याप्त देखेगा जैसे द्वारका में महशीलण अपने भाव को समुद्र में देखती है अपने भाव को हंस में देखती है अपने भाव को मलयालन में देखती है अपने भाव को वे कहीं प्रकृति में सर्वत्र देखती है चंद्रमा में देखती है पक्षियों में, दे में देखती है कुर्री में देखती है कुरान जैसे हम प्यारे के के में में सो नहीं पा पा रही रही रही हैं ऐसे पड़ता है है तू भी के में हमारे समान ही तो इस तरीके अपने भाव को सर्वत्र देखें श्री ब्रिज गोपिकागढ़ आत्मन विष्णु वहां पर ब्रजलता तरु इनमें सर्वत्र व्यापक श्री श्याम चंद्र को देखती है जित देखूं तित मई यह दशा भी में तो जो जितना बड़ा प्रेमी होगा वह अपने भाव को उतना ही अधिक देखेगा हमारी दशा तो यह है कि हम लोग को केवल शिव ग्रह में भी ढंग से भगवत स्वरूप का दर्शन नहीं कर पाता परंतु जो जन हैं वे सर्वत्र सौंदर्य कहा अपने प्यारे की रूप माधुरी का पूरी तरह से दर्शन करते हैं इसीलिए कहा कि जो केवल प्रतिमा में ही भगवत स्वरूप का दर्शन करता है वो प्राकृत है प्राकृत माने अभी स्टार्टिंग कर रहा है वो बिगनर है प्राकृत का तात्पर्य ये नहीं है वो प्राकृत है है तो वो भी चिन्नई भक्ति तो चिन्नई होते है परंतु तो प्राकृत का मतलब है अभी वह प्रारंभ कर रहा है प्रारंभ वह व है अभी वो बिल्कुल प्रारंभ मात्र कर रहा है तो यहां पर कोई बात कह रहे है। ने इसी बात को कहा कि निर्णत उद्गलत बाष्पम औक देव की सुते नरोण उद्गलत बाष्पम औक देव की सुते निर्याति अगारांग नोभद्री सियात बांधव स्त्रिया श्री कृष्ण इस समय विदा हो रहे हैं परीक्षित की रक्षा कर ली गर्भों में अश्वत्थामा उनको दंड दे दिया गया परीक्षित की रक्षा हो गई पांडवों की ब्रह्मास्त्रों से श्री कृष्ण रक्षा करती युधिष्ठिर को राज्य के ऊपर बैठा दिया गया सारे कार्य हो गए अब कृष्ण पांडवों को निष्कंटक राज्य देकर के द्वारका लौट रहे हैं उस समय कोई भी श्री कृष्ण को भेजना नहीं चाहता है परंतु तो कृष्ण को जाना है इसलिए विदा तो करनी है कुंती जी सब लोग व्याकुल हो रहे हैं परंतु तो आंसु आए बिना रहेंगे नहीं कृष्ण का वियोग हो रहा है आंसू आई बिना रहेंगे नहीं परंतु तो सबने अपने आंसुओं को रोक रखा है कि कहीं जाते समय अश्रु गिरने से अश्रु बहने से कृष्ण का अमंगल नहीं हो जाए इस समय इस समय सब लोग मंगलमय बचन ही कह रहे हैं कृष्ण के अपशकुन नहीं हो जाए आंसुओं के द्वारा इसलिए अपने आंसुओं को रोकते हैं पर रोकने से क्या रुक जाएंगे क्या आंसू आएंगे तो आएंगे परंतु तो तो उनको बाहर प्रकट नहीं होने कितना कितना सुख की कामना ये प्यारे के सुख में कितना सुख तत्वी भाव कितना भारी है कि श्याम सुबह जा रहे हैं हमारे आंसुओं से उनके यात्रा में कहीं अमंगल नहीं हो जाए इसके लिए वे अपने आंसुओं को बहने नहीं देती हैं रोकती उसी का श्री उसी क्षण का जो भाव है उस भाव को श्री सूत जी वर्णन कर रहे हैं कि कृष्ण जा रहे हैं परंतु पांडवों की आंखों में आंसू आ रहे हैं पंथ निर्णत उद्गलक बाष्प उदगलत जो बाष्प है बाहर निकलने वाली जो बाष्प माने आंसू आशु। उन आंसुओं को निर्वणक इन्होंने प्रयास पूर्वक आंसुओं को रोक रखा है और उत्कंठा पंथ उत्कंठा के कारण आंसू रुकेंगे थोड़ी निकल रहे हैं तो निकल ही तो रहे पंथ चाह रहे कि आंसू निकले नहीं उत्कंठा देव की सुते वे देव की सुत श्री कृष्ण इनको जाते हुए देकर के निर्याति आज पांडवों के महल से श्री कृष्ण जा रहे हैं आप इंदर प्रश्न से आप जो हस्तिनापुर है उस हस्नापुर से राजगद्दी के ऊपर बैठ के हैं श्री युधिष्ठिर फिर भी आप चाह रहे हैं निर्याति आगारा हसनापुर से कृष्ण लौट रहे हैं आगार से परंतु अभद्र थी हाय आंसू निकलना यात्रा के समय ये कहीं कृष्ण का अमंगल न कर दे अभद्र न कर ले इसलिए बांधवस्त्रिया स्त्रीय बांधवों की स्त्रियों ने न रोलत उन आंसुओं को भी रोका और इसके द्वारा ये दिखाया गया कि यहाँ पर आंसुओं का स्वभाव है रोना बिरह में पर तो फिर भी उस स्वभाव को भी ये कुरुक्षेत्र की स्त्रियां ये कुरुवासि स्त्रियां कुर, कुरुक्षेत्र कुरु देश में सब आ गया मान हस्तिनापुर भी और इंद्रपुर से भी ये दोनों जो क्षेत्र हैं क्योंकि तो अब तो दोनों के राजा श्री युधिष्ठ हो गए महाभारत का युद्ध जीत चुके और हस्तिनापुर के ऊपर भी श्री युधिष्ठिर ही स्थापित हो गए हैं तो कुरुस्त्री कुरु की स्त्रियां वे अपने को किसी प्रकार रोक रही हैं द्वारा नर्मरत माने रोगा उदगलत बाष्प माने उमड़ते हुए आंसुओं को अवकंठा जो उत्कंठा के कारण उमड़ रहे थे देवी की श्रुते श्री कृष्ण इस समय मेरी आप द्वार लौट रहे हैं और पांडवों के भवन से आप निकल रहे हैं उस समय अभद्र मृति कहीं हमारे आंसुओं से अभद्र न हो जाए अमंगल नहीं हो जाए इसलिए ये बांधव स्त्रीय बंधुओं की स्त्रियों ने अपने आंसुओं को रोक रखा है यहाँ पर चक्षु के गुणों को भी रोकना यही प्रेम का प्रभाव हो गया आंखों से काम नहीं कर रही है परंतु तो हजार हजार आंख उनकी कृष्ण दर्शन कर रही है अंतर्मुखी होकर के कृष्ण दर्शन करती हुई वे विराजमान हो गए हैं उत्कंठ था, उत्कंठा के कारण पर so, अपने आंसुओं को रोक रही हमारे घर से निकल रहे हैं इस समय आई एम नो आगारात निर्याती ये हमारे घर से निकल रही हैं इस समय no है। अशकुन शंकया अशकुन की शंका से भी व्याकुल हो रही है यहाँ पर आंखों को रोकना यही मानो हजार आंखों से उनके आंसू बह रहे हैं दो आंसुओं से आंसू भले रोक रही हैं परंतु हृदय की हजार आंखों से आंसू बह रहे हैं। इसी तरह से श्री शुभदेव जी वर्णन कर रहे हैं बासो महायसे बासो अरे समेक्षत कौश्रिष्ट महायश्री कृष्ण जिस समय जा रहे हैं उस समय श्री युधिष्ठिर उनके प्रेम का दश, प्रेम की दशा का वर्णन किया जा रहा है कुरुक्षेत्र मिलन के पश्चात श्री कृष्ण आप जो जा रहे हैं उसी दशा का यहाँ पर राष्ट्र यज्ञ के बाद में श्री कृष्ण जा रहे हैं उसी दशा का उसी प्रसंग का वर्णन है कि युधिष्ठिर ने बहुत सारे वस्त्र पीत कौशय सुंदर पीतांबर सुंदर रेशमी पटोले वे श्री कृष्ण को समर्पित किए और भूषण महायशी महायश वाले भूषण आभूषण इनको भी प्रदान किया और महाधन महा इनको भी प्रदान कर रहा है कर रही है और अर्त्वा अश्वपूर्णाक्ष इस प्रकार अर्वा श्री कृष्ण का पूजन करके अश्वपूर्णाक्ष युधिष्ठिर की आंखें आंसू से परिपूर्ण हो रही है नाशकत समवेक्षित आज कृष्ण का दर्शन भी नहीं कर पा रहे हैं आंखों में ऐसी अशुधारा आ रही है कि कृष्ण का दर्शन करना अवरुद्ध हो गया है दोबारा कै कैशो ए, बासो भी पीले रेशमी बहुमूल्य बासों भी माने वस्त्रों के द्वारा कृष्ण को विदा किया कृष्ण को पहरावनी प्रदान की जाते समय उनको प्रदान प्रदान किया महा महा किया महाधने पूर्ण इनको और आंसुओं से आंख वाले हो करके श्री युधिष्ठिर विराजमान उस समय कृष्ण का दर्शन करने में बेसमर्थ नहीं यहां पर दास से संबलित वात्सल्य उसके कारण युधिष्ठ में बासल्य भाव है कृष्ण के छोटे भाई है बासल्य का भाव है परंतु वो बासल्य ऐश्वर्य से युक्त है दासी से युक्त है प्रीति दो प्रकार की मानी गई है एक मानी गई है शुद्धा प्रीति दूसरी मानी गई है ऐश्वर्य शुद्धा प्रीति में केवल लौकिक संबंध भाव होता है परंतु ऐश्वर्य मिश्रा प्रीति में कहीं ऐश्वर्य भी लौकिक संबंध में जो रिलेशनशिप है उसमें लौकिक संबंध में ऐश्वर्य का भाव भी विराजमान है तो अर्जुन में पांडवों में ये भाव भी विराजमान है कि कृष्ण परमात्मा है ब्रह्म है और साथ के साथ में उनमें ये भाव भी विराजमान है कि कृष्ण मेरे मामा के बेटा भैया है तो दोनों तो ही भाव में एक और लौकिक संबंध भाव है और दूसरी वहां पर श्री कृष्ण के ऐश्वर्य भाव को भी ये जानते हैं तो ऐश्वर्य मिश्रा जहां संबंध भाव है उसको हम कहेंगे मिश्रा प्रीति और जहां शुद्ध भाव है लौकिक संबंध भाव ही है उसका नाम है शुद्धा तो शुद्धा और मिश्रा ये दोनों प्रकार की प्रीति है तीसरा है वैधि वैधि उसे कहेंगे जहां पर केवल ईश्वर भाव ही विराजमान है तो भक्ति हो गई तीन प्रकार की एक हो गई वैधि माने केवल ब्रह्म परमात्मा कृष्ण को मानना दूसरी हो गई शुद्धा जहां पर कृष्ण को अपना पुत्र अपना मित्र अपना प्रिय प्रेमी करके मानना ये हो गया शुद्ध और एक भाव इन दोनों के बीच में भी है कि कभी कृष्ण को ईश्वर भी मान रहे हैं और कृष्ण को अपना प्रिय भी मान रहे हैं यह मिश्रा नृति तो में ये दोनों प्रकार की प्रीति है दास भी भाव अन्य विराजमान है और विराजमान है इसके कारण यहाँ आंसू आ रहे हैं और आंसू के कारण देख नहीं रहे हैं परंतु तो न देखने पर भी ये नहीं है कि कोई शून्य की स्थिति हो गई न देखने में भी हृदय के हृदय में कृष्ण के सारे गुण योगी क्यों समाये हुए तो ये दास दास्य सम्मिलित बात्सल्य कृत ये बात्सल्य के कारण उनमें व्यत्यय माने आख होने पर भी आंखें न होना यह विपरीत दशा उपस्थित हो गई आगे कह रहे हैं कि चरम चकोरी कृत चार नेत्र रूप हंत प्रवंत संता प्रियावलोक प्रणय शुक निरुद्ध नेत्रस्तु सहस्त्र नेत्रा ये कवि की अपनी भक्ति है उसमें कह रहे हैं कि चरम चकोरी कृत चारू नेत्रा जिन श्री किशोरी जी ने श्याम सुंदर के लिए अपने नेत्रों को चकोर बना दिया ये चकोरीकृत कहकर के इसको कहते हैं नाम धातु किसी नाउन को क्रिया बना लेते लग करके नाम धातु हो जाएगी यहाँ पर किसी नाउन को यहां पर वर्ण बना लिया जाता है न जैसे हिंदी में भी बहुत सारा प्रयोग करते हैं इस चीज को हथे आ लो अब हाथ से हथे आ लो क्रिया बन गई आजकल तो फोन से फुनिया लो <laughs> ये ये भी क्रिया बन जाए तो जहां नाउन को क्रिया बना लिया जाए ऐसे ही यहां पर चकोरीकृत नेत्रों को चकोर बना लिया गया तो सिर्फ चकोरीकृत चार नेत्र जिन्होंने अपने नेत्रों को चकोर जैसा बना लिया है तो अचकोरम अचकोरम चकोरी करोती चकोरी कृता जो चकोर नहीं है उसको चकोर बना लिया जाए ये धातु का यहाँ प्रयोग हुआ है तो बहुत दिन से बहुत देर से अपने नेत्रों को श्याम सुंदर के चंद्रमा के लिए चकोर बना करके जो थी रूपामृतम हंत पिबंत संता श्री प्रिया श्याम सुंदर के रूपामृत का पान कर रही थी ऐसे बहुत सारे संत होंगे जो अपने नेत्रों को चकोर बना करके श्याम सुंदर की माधुरी का निरंतर पान कर रहे होंगे पान तो परंतु पान परंतु श्री विश्वानंदिनी जिस समय श्याम सुंदर का अवलोकन करती हैं प्रिय अवलोक प्रिय माने कृष्ण उनका अवलोकन करती हैं उस समय अश्रुपूर्ण उनके आंखों में आंसुओं का समूह आ जाता है कहते हैं बाढ़ आंसुओं की बाढ़ आ गई जिसके कारण निरुद्ध नेत्र जो जिनके नेत्र अवरुद्ध हो गए हैं ऐसी बिना निरुद्ध हुए नेत्र वाली जो देख नहीं पा रही हैं बिना देखने वाली वे श्री विश्वानंदनी जैसी गोपियां श्री राधिका और उनके युद्ध की गोपियां ही वास्तव में सहस्त्र नेत्रा हजार नेत्र वाली है जो तो भले ऊपर के दो नेत्रों से स्थूल नेत्रों से नहीं देख रही हैं, परंतु हृदय के नेत्र से श्याम चंदर का निरंतर निरंतर दर दर्शन करते हुए विराजमान हो रही हैं। तो नेत्र बंद करने वाली हजार नेत्र वाली हो गई है ये दो तो नेत्रों से भले नहीं देख रही हैं, परंतु उनके रोम रोम नेत्र बंद करके िला का दर्शन कर रहे हैं भले वे मूर्छित हो रही है परंतु रोम रोम उनके कृष्ण नाम का कीर्तन करते हैं रोम रोम मित्र बन जाते इसी बात को तो यहां पर मधुर रथी के कारण दो आंखों का अवरुद्ध हो जाना ही हजार आंख बन जाना ये मधुर आगे कह रहे हैं सुखम मुखाम्भोज मधुर साधव पिबंत रागो भी कवि का अपनी ही पंक्ति है अपने ही स्टोक है सुखम मुखाबोज मधुर साधव पिबंध जो साधुजन है वे श्याम सुंदर के मुख अंभोज माने कमल श्याम सुंदर के मुख कमल का सुखम मधुनी पेबंधु उस मुख कमल के मधु का साधुजन सुखपूर्वक भले ही पान करते रहे तो मुखान्भोज मधुनी श्याम सुंदर के मुख के माधुर्य का साधव सुखम पे साधु लोग भले ही सुखपूर्वक निरंतर पान करते रहे परंतु तो धन्यास चल जन दृ मधुवृत परंतु वे साधुगण कैसे हैं चल दृप मधुव्रतई जो अपने चंचल नेत्र रूपी मधुव्रत माने भौरा मधुव्रत कहते हैं भौरा जो भौरे का ही पान करता है तो भौरे का एक नाम हो गया मधुव्रत तो मधुव्रत मानी नेत्री भ्रमण से जो श्याम का निरंतर निरंतर माधुर्य पान करते हैं वे धन्य वे वास्तव में धन्य हैं और वे सुख पूर्वक भले ही पान करते हैं अन्य लोगों की बात हो गई अब काम की बात करते हैं कि रागोदया दृष्टिभिया निमिलता आज राग का उदय होकर के कुछ प्रेमीजन ऐसे हैं कि दृष्टिभिया कहीं मेरी दृष्टि चंचल होकर के कहीं दूसरी जगह न चली जाए इस भय से कि दृष्टि खुली रहेगी तो कहीं दूसरी जगह चली जाएगी इसलिए वे आंखों को भी बंद कर लेते हैं थोड़ा है सो कठिन परंतु तो योग की तो एक प्रक्रिया ये है कि उसमें ध्यान लगाते समय नाक के भाग की ओर देख करके ना तो आंख बंद की जाए और न आख खोली रखी जाए खुली रखी जाएगी तो सब जगह देखना पड़ेगा और बंद कर लोगी तो नींद आ जाएगी इसलिए एक योगी जो है वो के दृष्टि लगा करके या सामने कोई की लौ उसने जला ली है उस लौ के ऊपर दृष्टि लगा करके या सामने कहीं कोई उसने एक गोला बनाया और उसके बीच में एक डॉट रख लिया और उसके ऊपर ही दृष्टि लगा करके त्राटा आंख फाल करके वो देखता रहता तो ये है तो यह योग की एक प्रक्रिया है एक दृष्टि को बिना पलक झुकाए कहीं केंद्रित करना। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो कि वे रामोदया दृष्टिभिया कहीं दृष्टि इधर उधर नहीं चली जाए इस भय से रामोदय होने के कारण राग उदय होकर के कहीं दृष्टि कहीं और दूसरी का भटक जाए ऐसी स्थिति में बिंदो को बंद कर लेते हैं और बाहर न देख करके जिस रूप माधुरी का सामने दर्शन कर रहे हैं उसको अपने हृदय में दर्शन करते हैं बहुत तो सारे संत दे के ठाकुर जी के सामने खड़े होने दर्शन कर रहे हो आँख बंद करे जाओ सामने ठाकुर जी में ठाकुर जी का दर्शन करके आंख बंद कर लेते हैं मन हृदय में दर्शन करते हैं उनकी ये भी पद्धति परम पर बंदनीय है ठीक है अंतर हृदय में उस रूप माधुरी को हृदय में बैठा करके दर्शन करें कुछ लोग ये हैं जो कि निहारते हुए घूरते हुए श्री श्यामचुंदर को निहारते हैं कुछ लोग हैं जो कि सामने देखा फिर नेत्र बंद कर लिए फिर खोले फिर श्यामचंदर की माधुरी का दर्शन किया फिर नेत्र बंद कर लिए दो तो पद्धति ठीक है पर सामने साम, श्री प्रभु विराजमान है तो आ खोल करके देखो ना फिर तो अपलक दर्शन करना वो ही ज्यादा अधिक उत्तम तो होगा परंतु रागोद्या दृष्टि राग उदय होने पर आखो को कहीं दृष्टि दूसरी जगह भी नहीं चली जाए इस भय से निमिलता अन्य जगह से दृष्टि को बंद करते हुए वे विराजमान होते हैं इस प्रकार हैं वो दो आंख वाले द्विशाह चक्षुषाह दो हजार आंख वाले भले उनकी सामने दिख रही है दो आंखें पंचवे तो दो हजार आंख वाले हैं जो के सामने वो स्वरूप माधुरी का दर्शन करके नेत्र बंद करके उसका दर्शन करते हैं दोबारा सुखम मुखाम्बोल मधुन साधवा धनिया कुछ धन्य साधुकरण हैं जो के चंचल दृ मधुवृत चंचल नेत्र रूपी मधुव्रत माने फोने के माध्यम से नेत्र रूपी भौनों के माध्यम से श्री कृष्ण के मुख कमल के मधु का शहद का निरंतर निरंतर पान करते हैं वे लोग धन्य हैं जो अपने नेत्रों से चंचल नेत्रों से कृष्ण के माधुर्य का पान करते हैं पान तो जो दो आंख वाली श्री कृष्ण की प्रेसी गण राग का उदय हो करके कहीं हमारी दृष्टि हो जाए जाए किसी के अतिरिक्त बाहरी वस्तु में हमारी दृष्टि न चली जाए। इस भय से द्विचक्षुषाह अपनी दोनों आंखों को भी बंद कर लेती हैं और प्यारे को नयन के मार्ग से हृदय रूपी कुंज में विराजमान करके वहां हृदय कुंज में बिलसाती हुई जो विराजमान होती हैं ऐसी वे दो दो वाली होकर के भी सहस्त्र चक्षुषा दो हजार आंखवादी हो जाती ये अक्षयोक्ति अलंकार का यहां प्रयोग किया गया है कि भले उनकी दो आंखें पर तो वे दो हजार आँख वाली हो जाती ये अक्षयोक्ति अलंकार का यहां प्रयोग किया गया किसी चीज को बहुत बढ़ा चढ़ा करके असंभव रूप में वर्णन करना यह भी अच्छोक्ति है जहां पर जो प्रस्तुत है उसको अप्रस्तुत की अपेक्षा बिना कारण बताए श्रेष्ठ दिखाया जाए वहां पर भी अक्षयोक्ति होती है जहां पर कार्य की प्राप्ति कारण से भी पहले हो जाए वहां पर भी अक्षयोक्ति अलंकार जो है उसकी प्राप्ति होती है जहां पर किसी के प्रभाव का अत्यंत अत्यंत वर्णन किया जाए वहां पर भी प्रभाव का वर्णन हो वहां पर भी अच्छी अलंकार की प्राप्ति होती है जैसे कनक भूधारा शरीरा, जी, उस सोने के पर्वत के समान शरीर वाले होंगे अब ये एक इफेक्ट पैदा किया गया एक प्रभाव जो है वो प्रभाव उत्पन्न किया गया तो ये भी अच्छी है अच्छी मूलता होती है वहां जहां पर के पुस्तुत श्रेष्ठ होता है उपमान श्रेष्ठ नहीं होता है अपुस्तुत नहीं होता है, वहां पर मुख्य रूप से कहा जाए चंद्रमा नायक के मुक्की तुलना में कहीं नहीं टिकता है तो ये अक्षकार होते जहां प्रधानता हो और अप्रस्त की प्रधानता हो तो यहां पर भी दो आंख वाले भी हजार आंख वाले हैं ये विशाल पूर्वक विस्तार पूर्वक ये बात को कह दिया गया तो ये अक्षकार के हाथ यहां पर कहीं बात्सल्य रहती उसका भी कहीं वर्णन किया गया है यशोदा जी की शोहा का भी ये वर्णन किया या ब्रजवासी जो बात्सल्य वाले हैं कृष्ण की आव्नि लीला आवनी माने कृष्ण गैया चरा करके लौट रहे उस आवनी लीला में सब सब्रिवासी बासल वाले वे भी कृष्ण का दर्शन करते रहे अथवा मुकुंद माधुरी चपल दकोरई अलंगीय नवमी दशाम दशा पर्वशाम समीपम गता के बिलोक्य ललता दर निमीलताक्षी मुदा सहस नयनाधिकम आ रे राधिका श्री श्याम सुंदर गैया चरा करके लौट रहे हैं गोराज सर्वत्र छा रही है अलकन पे पलकन पे कपोलन की झलकन के ऊपर गोरज छा रही को लोटिया पे धर के यो तारी काजर धौरी धूमर ऐसे एक एक को नाम लेते हुए आप पढ़ा रहे उस समय श्री आप चित्री अटारी में विराजमान होकर के वृंदावन बिहारी की वो रूप माधुरी का जब दर्शन करती हैं उस समय की शोभा का वर्णन कर रही है कोई सखी अपनी सखी श्री राधिका की रूप माधुरी का दर्शन करके कहती है कि मुकुंद मुख माधुरी चपल दृत चकोरई अलम लिपि श्री मुकुंद की मुख माधुरी को श्री राधिका ने चपल चको चको पक्षी बड़ा चंचल होता है तो चंद्रमा का दर्शन करते समय उसकी सारी चंचलता समाप्त हो जाती और बिल्कुल स्थिर होकर के विराजमान भी जाता तो चपल दृत चकोरई चंचल दृष्टि रूपी चकोर उनको भी स्थर बनाकर के अलम नीति परिपूर्ण मात्रा में उन्होंने पान किया अलम शब्द कहीं निषेध के अर्थ में आता है कहीं पर्याप्त के अर्थ में आता है अलम माने पर्याप्त मात्रा में पान करके जैसे अलम मल्लो मल्लायो, हो वहां पर चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग हो जाएगा है ना माने एक मल्ल दूसरे मल्ल के लिए पर्याप्त है तेरे लिए मैं पर्याप्त हूं तो अलम अहम मल्ला मल्लायो तेरस के मल्लों के लिए मैं पर्याप्त तो यहां पर भी चतुर्थी का प्रयोग तो अलम शब्द पर्याप्त के अर्थ में भी आता है अलम कहीं निषेध के अर्थ में निषेध के अर्थ में आएगा तो तृतीय विभक्ति होगी पर्याप्त के अर्थ में आएगा तो चतुर्थी तो चपल चकोरई अलम निप नेत्रों के द्वारा अलम माने पर्याप्त मात्रा में श्री प्रिया ने शाम सुंदर के मुख का पान किया है तो चंचल दशारूपी दृष्टि रूपी चकोर के द्वारा मुकुंद की मुखमाधुरी को श्री प्रिया ने निरंतर निरंतर पान किया और नवमी दशा दशा ये नौवीं जो दशा है उस नौवी दशा को ये प्राप्त हो गई है श्री भक्त सिंधु में निरूपण किया गया है कि भारत मुनि ने भी वर्णन किया है कि चक्षु राग चित्तासंगस चित्ता संकल्प निद्रा छेद विषय निवृत्ति ही त्रपा नाशा उन्मादो मूर्छा मृति स्म दशा दशे प्रेम की दस दशाएं अच्छा हमारे पुरुष की विशेषता है कि यहां पर सातवीं भूमिका है लज्जा का त्याग पंत सातवीं भूमिका में आकर के ही यहां लज्जा का त्याग हो जाती ये प्रेम इतना है कि पूर्व राग दशा में सातवीं भूमिका में ही यह प्रयागर लज्जा तक का त्याग कर देती है दस दशा बता वर्ण की गई सबसे पहले प्रीति उत्पन्न होती है वो है चक्षुराग प्रतिमा सबसे पहली है नयन से नयन मिलती है नेत्रों की प्रीति चातोराक्षक प्रेम नेत्रों का चौ नजरा नेत्र से नेत्र मिलेगी तो ये चक्षुरागव प्रतिमा चौ नजरा होना ये हुआ प्रथम स्थिति चित्त असंग है जब आंखें मिल गई तो दूसरी स्थिति आती है चित्त असंगह। किसी दूसरे विषयों में चित्त नहीं लगता है चित्त का असंग हो जाना। संकल्प अब तीसरी स्थिति हुई संकल्प हाय कम प्यारे से मिलूं, कब प्यारे से मिलना हो यह संकल्प धारण करना यह संकल्प तो पहला हुआ चक्षुराग दूसरा हुआ चित्त का विषयों से हरजंग चित्त का असन तीसरा हुआ संकल्प प्यारे से कम मिले फिर चौथी स्थिति हुई मित्रा छेदा निध नीध, नीध समी फिर पांचवी स्थिति हुई तनुता दुर्बल हो जाना सूखती हुई चली जा रही है सखी करिए अरे तुझे क्या हो गया इतनी सूखती कैसे जा रही है प्यारे से मिलने की उत्कंठा में तनुता दुर्बलता आ जाए फिर विषय निवृत्ति हुई सखीगण जो सुख प्रदान करना चाहती है विषय प्रदान करना चाह रही है उससे भी निवृत्ति हो गई विषय निवृत्ति फिर साक्षी जो स्थिति हुई वह कृपा लज्जा का नाश लज्जा नाश तो चक्षुराग फिर चित्त का आसंग फिर संकल्प फिर नृद्राचेद फिर तमता फिर विषय निवृत्ति और सातवा हुआ त्रिपानाश लज्जा का नाश त्रिपानाश फिर आठवीं स्थिति हुई मूर्छा उन्मा पागलपन नौवीं स्थिति हुई मूर्छा दसवीं स्थिति है मृत्यु माने मरण को भी चाहिए मृत्यु माने मृत्यु नहीं मृत्यु की इच्छा यही रसशास्त्र में मृत्यु दशा कही गई मृत्यु को भी चाहने लगना ये दशमी अवस्था तो यहाँ पर नौवीं दशा शिव प्रिया जी की हो रही है अर्थात मूर्छा नामक जो दशा है वो मूर्छा दशा शिव प्रिया को प्राप्त हो रही है श्री भरत मुनि के उस कालिका को श्री रसको यहां पर प्रस्तुत करेंगे टीका में अद्भुत नाम से जो टीका की है उसमें ये कह रहे हैं कि चक्षुराग प्रथम चित्ता संघस तत्कृद्रेद विषय उन्मादो निवृत्तिशन्मादो इतार दशा दश व्यु ये कामदेव की दस दशाएं इधर होती हैं ये यहाँ पर दूसरे एक सौ पर तो ये दस दशाएं हैं वो दसवीं दशाएं यहाँ पर निपण की तो यहां पर श्री राधिका उनकी निपीय श्याम सुंदर के मुक्कमल का चंचल दृष्टि से पान करके नवमी दशा पर वशां समीपन गता नौवीं दशा अर्थात मूर्छा दशा को श्री राधिका समीप में ही प्राप्त किए हुए बिलों के श्री ललतादे इसका दर्शन करके श्री राधिका अपने नेत्रों को कुछ बंद कर रही हैं कुछ नेत्रों को बंद करती हुई श्री राधिका जब विराजमान होती हैं आनंद में उस समय श्री ललतादय ये एक दूसरे के वो देखती हुई अपनी मिचका करके एक दूसरे को संकेतित देखिए श्री राधिका की कैसी दशा हो रही है ये मिचका करके एक दूसरे से जैसे संवाद कर रही है श्री ललता आदि ललता विशाखा के साथ में आंख मिचका करके कह रही है देखने देखने राधिका की कैसी दशा हो रही है ये नौवीं दशा में राधिका पहुंच रही है आज सहस्त्र नयनाधिकांश अहम मेरे राधिकाम और कह रही है श्री ललिता जी अरे सखी मुझे तो ये लगता है कि ये राधिका हजार नेत्रों से भी अधिक नेत्री हो गई है श्याम सुंदर का मुक्की माधुरी का अपने चंचल चकोर जैसे नैनों से पर्याप्त मात्रा में पान करके श्री राधिका आज नौवीं मूर्छा नामक परम दशा की बशीभूत हो गई है ऐसी श्री राधिका को जब ललता आदि ने देखा उस समय अपनी सखी के साथ में अपने नेत्रों को कुछ आकुंचित आकुंचित करती हुई अपने आंख को कुछ मिचका करके सखी को संकेत करती हुई बिना बोले ही संकेत करती हुई कह रही है कि अरे सखी मैं तो ऐसा मानती हूं कि आज श्री राधिका दो आंख वाली नहीं है या हजार आँखों नहीं है। तो हजार आंखों वाली हो गई है अर्थात रोम रोम से श्याम सुंदर की रूप माधुरी का यह दर्शन कर रही है शास्त्र नयनाधिका अहम मैं मेरे राधिका मैं राधिका को हजार नेत्र वाली ही मान रही हूं वो ये अक्षोक्ति अलंकार का यहां बड़ा सुंदर प्रयोग दो नेत्र वाली होकर के भी हजार नेत्र वाली यहां पर श्री राध का हो गए किसी चीज के प्रभाव को प्रस्तुत करने के लिए जब चढ़ा करके करके किसी वस्तु का किया जाए पर भी होती है जहां प्रस्तुत की महिमा का गायन किया जाए परंतु कोई कारण नहीं लिया जाए वहां पर भी अच्छी उक्ति होती है जहां, जहां कोई प्रभाव को प्रस्तुत किया जाए और प्रस्तुत को बिल्कुल हटा ही दिया जाए केवल उपमान का वर्णन किया जाए तो वहां पर भी अलंकार होता है जैसे सूरताशी का एक पद है कि अरी इस समय श्याम सुंदर की मुखमाधुरी का दर्शन कर जहा दो तो कमल के ऊपर दो केला के खंबे विराजमान हैं, उसके ऊपर सिंह विराजमान है उसके ऊपर कहीं विशाल जो पर्वत वो विराजमान है उनके मुख ऊपर एक चंद्रमा में ही मुख रहा है उसमें ही दो चकोर बैठे हैं और उनके ऊपर घोले लटक रहे हैं माने दो चरण वे हो कमल उनके ऊपर केला वे हो गए जंघाए उनके ऊपर सिंह वो हो गया क्षीण कटी उनके ऊपर वृषभ बैल वो हो गया चौड़े कंधे उसके ऊपर एक चंद्रमा वो हो गया मुख उस चंद्रमा में दो तो सुंदर फल शोभा को प्राप्त हो रहे हैं वो हो गए आधार उनके ऊपर दो तो कमल के पत्र शोभा को प्राप्त हो रहे हैं आंख वहां पर एक तोता बैठा है वो हो गई नाक उसके ऊपर भोरा घूम रहे हैं वो हो गए अलकावल तो जहां उपमान उपमान का वर्णन हो उपमेय का वर्णन न हो उसका नाम है रूपता तो यह भी अक्षोक्ति का एक रूप तो यहां पर ये कह रही हैं कि आश्री सखी वह वो तो आंख वाली नहीं है निमिलितक्ष्य परस्पर आंखों को मिचका करके सखीगण कह रही हैं कि आज दो आंख वाली का ही सहस्त्र आंख वाली होकर के विराजमान हो गई है ऐसा मैं मानती दोबारा हो गया तो बिलो के ललता देव साक्षी ललता अधिक आंख मिचका करके एक दूसरे से कटाक्ष पूर्वक संवाद कर रही हैं कि सहस्त्र नयना नयन अधिकांश राधिका हजार नेत्रों से भी अधिक वाली मैं राधिका मैं राधिका को मांग। आगे हैं प्रियम मानता वैचित्य संपर्क घनसारित्य निरुद्ध नेत्रस्त निरुद्रा पश्यु सस् प्रियम अपि श्री राधिका चारो आमा घुमा घुमा करके प्यारे को ढूंढ रही थी प्यारे कहा है, क्या कहा श्यामचंद्र ने संकेत दिया परंतु अभी श्याम सुंदर आए नहीं है विलंब हो गया है श्यामचंद्र को आने में और उस समय श्री प्रिया चारों ओर देख रही है सामान्यतः श्याम सुंदर आप कहीं किसी बिटप के नीचे बिट बन करके प्रिया की प्रतीक्षा देखते हैं वृक्ष को बिटप इसलिए कहते हैं कि बिट का जो पालन करे उसका नाम बित बित माने प्रेमी प्रेमी के नीचे बैठ के बाठ देखता है श्याम सुंदर प्रेमी बनकर के वृक्ष के नीचे श्याम सुंदर प्रिया जी की बाठ देखते हैं इसलिए वृक्ष का नाम है बिटप बिट माने उपपति जो अः अः अन्य पति है उस अन्य पति उसका पालन करे प्रेमी का जो पालन करे प्रेमी को संरक्षण दे उसका नाम बिटा सो आज श्यामचंदर बिट हो कर के प्रतीक्षा कर रहे हैं और वृक्ष उनका पालन कर रहा है कभी कभी खड़े खड़े थक जाए तो वृक्ष की डाली पकड़ करके सहारा ले लें थक तो जाए पैर थक गए हैं खड़े खड़े तो डाली पकड़ करके भी इसलिए नायक जो है वो श्री गो जीत गोविंद में वर्णन किया गया कि बिटप जो है उनकी किसी शाखा को पकड़ करके श्याम सुंदर खड़े रहते हैं और प्रिया जी की बात देखते कभी कभी श्री प्रिया जी को भी बात देखना पड़ता है so, सोच सस्व हो प्रियम श्री प्रिया श्याम सुंदर को ढूंढ रही है देख रही है कितने में अकस्मात श्यामचंदर जीत गए और श्यामचंदर को अकस्मात आया हुआ देखकर के किसी गुलमलता के बीच से निकलते हुए श्यामचंदर को आता हुआ देखकर के वियोग बीता श्री राधिका का वियोग बीता माने दूर हो गया राधिका का वियोग दूर हो गया सोच सस्ियम के आने को देखते हुए अकस्मात प्यारे का दर्शन करके बीता, श्री राधिका से दूर हो गई और मृग मृग कांतम तक कांत को ढूंढ रही थी प्यारे को ढूंढ रही थी और उस समय श्री राधिका वैचित्र संपर्क घनसार श्य श्री राधिका में प्रेम वैचित्र दशा उत्पन्न हो गई वैचित्य, वैचित्य संपर्क वैचित्य उसे कहते हैं प्रेम उसे कहते हैं जहां प्रिय संघर्षे भी प्रियारे का संघर्ष होने पर भी मदन आवेश के संभव के कारण जहां प्रयोग की भ्रांति हो जाए उसका नाम प्रेम वैचित्य प्रेम वैचित्य वैचित्र्य में प्रेम वैचित्य प्रेम में वैचित्य की विचित्रता प्रेम चित्र किसी वस्तु को पहचान नहीं पाए तो श्रीप्रिया प्रेम वैचित्य को प्राप्त करके विराजमान हो जाती हैं, अर्थात मिलन के समय भी अनुभूति करने लगती हैं। मानो घनसार शैत्य निरुद्ध निरुद्रास्त्र सहस्त्र निरुदा आज श्री प्रिया व्याकुल हो रही थी परंतु तो सखी ने जब समझाया उस समय श्यामचंदर की रूप माधुरी का दर्शन किया और दर्शन नहीं किया मानो घनसारित कपूर की कोई शलाका ही शलाकार ने अपने नए नो में लगा दिया श्यामचंदर का रूप नहीं है वह मानो कपूर की शलाका तो जैसे कपूर की शलाका नेत्रों की ज्योति को एकदम बहा देती है वस्तु को सामने प्रकट कर देती है ऐसे ही श्री प्रिया की आंखों के आगे जो पहले अपूर्व प्रेम दशा में जो का अनुभव हुआ था वो अंधकार दूर हो गया और शांत नरकी तो की माधुरी उनको दिख गई तो घनसार शैत्या कपूर की शीतलता को प्राप्त करके अनुरु निर्ता श्री प्रिया अब अनिरुद्ध नेत्रा शरु नेत्र शैत्य में उनके नेत्र नेत्रुद्ध हो गए हैं झुक गए परंतु तो नेत्र वाले दोबारा सुनने श्याम सुंदर का एक-एक दर्शन करके प्रेम वैचित्र की दशा प्राप्त करके श्री प्रिया जो व्याकुल हुई उस समय सखी ने उनको प्रेम वैचित्य नहीं आने दिया कह रही सके कैसा संभ्रम प्यारे सामने खड़े हैं इनका रूप दर्शन का और श्री प्रिया ने जब प्यारे का रूप दर्शन किया तो रूप नहीं है मानो वह कपूर की शलाका है जिस सीख से उन्होंने कपूर के कपूर वाले सुंदर सुरमा को अपने कान में आंखों में लगाया और उस आंखों में लगाने के कारण निरुद्ध नि एक बार नेत्र बंद कर रही है सुरमा लगाया जाएगा तो नेत्र बंद करने पड़ेंगे तो नेत्र जब बंद किया उस समय शास्त्र नेत्रा श्री प्रिया मानो नेत्र बंद करने पर भी हजारों नेत्र वाली भूमि है अर्थात रोम रोम से हृदय में प्यारे का दर्शन कर रहे हैं तो नेत्र बंद करने पर भी नेत्र वाली होने पर भी शास्त्र नेत्र वाली हो गई ये ही अक्षय के अलंकार का प्रयोग है जहां पर किसी वस्तु के प्रभाव को दिखाया गया और उसके उसको बढ़ा चढ़ा करके उसके प्रभाव का वर्णन किया तो पश्चस् सत्सु प्रियम श्री प्रिया प्यारे को पश्चु माने चारों ओर देख रही थी अकस्मात प्यारे सामने आ गए तो वियोग बीता वे वियोग से मुक्त हो गई अमृत कांतन प्यारे को ढूंढ रही थी अब उनका वियोग दूर हो गया है वैचित्र्य संपत्ति और उनमें वैचित्र्य संपत्ति के द्वारा माने प्रेम वैचित्र्य दशा उनमें उत्पन्न हुई प्रेम का लक्षण वर्णन किया गया कि संभ्रिम का संग, आ, संगम होने पर भी आ, जो व्योग की भीती है उसके कारण व्याकुल हो जाना और अद्भुत अद्भुत वचन फिर के वचन कहने लगना उसका नाम है प्रेम वैचित्र जैसे महेशी गीत में श्री द्वारकाधीश के कंठ को ग्रहण कर रखा है परंतु तो श्री कह रही तू भी हमारी तरह से हो है ये के कहने श्री राधा महिला जी में वर्णन किया गया कि जहां अंक स्थित श्री प्रिया इस श्लोक में यही भाव वर्णन किया गया है कि श्री किशोरी जो श्याम सुंदर के अंक में विराजमान है भूज में विराजमान है पांतो, श्री प्रिया मिलन प्राप्त करते हुए भी गलबैया देते हुए भी बिरा में व्याकुल होकर के कहने लगती है हा नाथ हे कांत कहा हो कहा हो ऐसे वचन कहने लग जा श्री महामंत्र में भी यही भाव विराजमान निकुज मंदिर में है गलबैया देकर के विराजमान है और शाम सुंदर पुकार रहे हैं प्रेम भाई चित्ते में हरे और श्री प्रिया जी पुकार रही हैं कृष्ण प्रिया जी कह रही हैं हरे वे कह रही हैं कृष्ण कृष्ण कृष्ण कहा हो कहा हो वे कह रही रहे हरे हरे मेरे चित्त का हरण करने वाली हे प्रिय तुम कहा हो कहा हो हरे राम हे हरे हे प्रिय कहा हो श्री किशोरी जी कह रही है हे राम रमणी परम सुंदर तुम कहां हो कहा हो राम राम अरे सुंदर मुझे छोड़कर करके मज जाओ मज जाओ हरे हरे श्याम सुंदर कहने लगते हैं हे प्रिय हे मेरे चित्त का हरण करने वाले तुम कहां तो ऐसे श्री महाभाव जो है उस महाभाव की दशा में प्रेम वैचित्य की दशा में प्यारे के अंक में विराजमान होने पर भी कलमैया दिए हुए होने पर भी एक शैया जी के ऊपर विराजमान होने पर भी श्री प्रियालाल दोनों में प्रेम वैचित्र्य दशा उत्पन्न हो जाती है और वे विरह में विरह के वचन कहने लग जाते हैं तो वैचित्र्य संपत्ति वैचित्र्य की संपत्ति उस समय उदय हुई और उस वैचित्र्य की संपत्ति को दूर करने के लिए जैसे रथोध जाए तो कोई चिकित्सक आंखों में कर्पूर शलाका लगा देता है ऐसे घनसार सखी ने जब बोध कराया कि अरे सखी, रूप का दर्शन कर उस समय श्री प्रिया के दर्शन होने लगे भले ही उन्होंने नेत्र बंद कर रखे हैं परंतु निरुद्ध नेत्र होने पर भी सहस्त्र नेत्र मानो रोम रोम नेत्र बनकर के श्याम सुंदर की उस रूपमाधवी का दर्शन कर रहे हैं शास्त्र नेत्रा होकर के विराजमान है इस प्रकार अक्षंकार प्रभाव का भी वर्णन और चेष्टा जो है उनका भी विशाल पूर्वक वर्णन जहां पर किया गया इससे ये अक्षोक के अलंकार का बड़ा सुंदर बिना नेत्र वाले होकर के भी शस्त्र नेत्र वाली वे हो गई आगे कह रहे हैं कि विलोम के कांतों विकसंत सख्या प्रेमोन के तावे नितांत के मालूम के सत्य विकसन्ति खिन्ना श्री प्रियालाल इनको निकुंज वंदन में देखकर के श्री ललता आदिक सखी विकसन्ति विकसित हो रही है प्रेमोन्मदा और वे प्रेम में मतवाली हो जाती तत्व बदंत खिन्ना परंतु ये भय कि कहीं इस समय जटला टुटला अन्य कोई भाव नहीं आ जाए अतः भयभीत के साथ भयभीत होकर के क्योंकि श्री वृंदावन के जितने भी पशु पक्षी सबसे पहले वृंदावन में मुर्गा जो है उन्होंने वो उन जहां प्रियालाल को जगाया और प्रियालाल को प्रिया लाल, को जगा प्रिया लाल को जगा प्रिया जी एकदम व्याकुल होकर के कह रही हैं कि हाय अरे अभी से बोलो था श्री ललता जी उस समय व्याकुल होकर के उस मुर्गे से कह रही हैं कि अरे मर्जा तू अभी से बोलो था ये प्रमदाओं की बोली है जब कोई बल्द बस नहीं चलता है तो अत्यंत आवेश में ये तथ्यता शाप नहीं है परन्तु ये प्रमदाओं की सहज बोली है कि अभी से बोल उठा जा तू यम के मुख में जा मृत्यु के मुख में जा, मर क्यों नहीं जाए तू ये आवेश में प्रमदाओं की बोली है श्री ललता जी कह रही अभी से बोल उठा वो मुर्गा उसे जो लघु दीर्घ अत इन स्वरों का प्रयोग करते हुए जब श्री प्रियालाल इन दोनों को जगा रहा है उस समय श्री प्रिया जी कुकर के श्याम के कंठ को ग्रहण करते करते ही पुनः कंठ ग्रहण करके एक झपकी लेने लगती है पुनः में शयन कर जाती है उस समय श्री वृंदाजी ने जो विगद नामक सुख है जो सुधी नामक एक सारिका है उनको शिक्षा देकर के उस समय बुलाया है और वे श्री वृंदावन की शोभा का उस समय वर्णन कर रहे हैं कि आहा इस समय अरुण होने को आ रहा है अंधकार धीरे धीरे दूर हो रहा है चंद्रमा इस समय कहीं अस्ताचल को प्राप्त हो रहा है क्योंकि इसने चंद्रमा ने आज इंद्र की दिशा पूर्व दिशा उसके साथ में प्रीति की थी उसी का पाप भोगते हुए यह विनाश को प्राप्त हो रहा है धर्म का नाश कर रहा है इसलिए इसको विनाश की प्राप्ति हो रही है ऐसे श्री बचन श्री वो सारिका उस समय कह रही हैं सारिका और ये दोनों उस समय श्री वृंदावन की शोभा का इस समय सूर्य अरुण उदय होने को आए और सखी ऋण प्रवेश करके अरुण को गाली देते हुई कह रही हैं कि अरे अरुण तूने प्रेमी जनों के मिलन में सर्वदा सर्वदा बाधा डाली है और प्रेमी जनों के मिलन को कहीं बाधा डाला जाता है उसका बड़ा भारी पाप लगा है उनकी गालियां तुझे मिली है क्योंकि तो तू प्रेमी जनों को दूर करता है इसलिए तुझे कोढ़ का रोग हो गया और तेरे पैर टूट गए हैं गल गए हैं परंतु श्री ललता जी का नहीं आश्चर्य है कि बिना पैर वाला होने पर भी ये सूर्य डूबा तो था पश्चिम के अस्ताचल पर और अभी अभी तो डूबा है और अभी अभी ये अरुण इस रथ को लेकर के उदयाचल पर ले आया जब बिना पैर के इतनी तेज चल सकता है यदि पैर बने रहते पैर होते तब तो मानो ये रात्रि को ही नहीं होने देता रात्र ही नहीं होती तब तो ये दिन ही दिन रखता इतनी जल्दी कैसे इतना दूर का सफर पूरा करके ये उदयाचल के ऊपर चला आया ऐसे अरुण को गाली देती है कभी मुर्गे को गाली देते हैं कभी ये शोभा का दर्शन पक्षी जो है वे उस समय गायन कर रहे हैं उस समय श्री प्रिया के श्री बृंदा जी श्याम सुंदर के प्रशंसा गायन करने वाले किसी बंदी जन की तरह दो तोताओं को प्रस्तुत करती है सुधी नाम करके जो सारिका है उन सारिका को उस समय प्रस्तुत करती है और वो सारिका प्रस्तुत हो करके ये कहती है कि आहा हे श्री किशोरीजू आपकी अपूर्व महिमा कीर्ति सर्वत् सर्वत्र विख्यात है ऐसे किशोरजू की महिमा का गायन करती है सारिका और जो विचक्षण नाम करके शुक है वह श्री श्याम सुंदर की शोभा का प्रातः काल गायन करता है और वे एक बंदी जन की तरह से श्री प्रियालाल इन दोनों की महिमा का गायन करते हैं कि जय सुख सिंधो गोकुल बंधो जागृह तलपम तेज शशि कल्पम हे गोकुल बंधु आपकी जय हो जय हो आप जागे इस समय चंद्रमा के समान सुंदर जो श्वेत शैया है उस शैया का अवत्याग कर ऐसा जैसे बंदी जन राजा को जगाते हैं ऐसे ये जगा रही हैं और जगा करके श्री प्रिया लाल उस समय खुश मुसाते हुए उठ करके बैठती हैं इसके पहले जितनी भी मंजिरीगण हैं वे निकुंज मंदिर में प्रवेश कर लेती हैं और निकुंज मंदिर में बिना बोले नयनों के द्वारा ही पूरी निकुंज मंदिर की सोहनी सेवा उनके मंदिर वस्त्र की सेवा माने पूछा लगा तो सोहिनी सेवा मंदिर वस्त्र सेवा चंदन घिसना, जल की झाड़ी भरकर के रखना जितनी भी सेवाएं हैं, उन सबों को मोकर संपादित करती हैं और जब प्रियालाल जाग करके उठ करके बैठे शैया के ऊपर वैसे ही फिर जो सखी गण है वे श्री निकुंज मंदिर में प्रवेश करते हैं तो प्रवेश करके श्री प्रियालाल इन दोनों को जगाती हैं जो मंजरीगण हैं वे सुंदर सखीगण सुंदर कटोरा में गुलाब जल रुमाल के द्वारा श्री प्रियालाल इनके आभूषण जो अस्त हो गए हैं जो मिलन के चिन्ह हैं उनको यथाश आदमी बिताने का प्रयास करती हैं तो विलोम के कांतर विकसंती श्री प्रियालाल उनका दर्शन करके विकसंत सख्हा प्रातः काल उनकी रूप माधुरी का दर्शन करके सखीगण अत्यंत अत्यंत विकसित हो रही है प्रेमोन्मदाह तत्व खिन्ना और प्रेम में उन्मत्त होकर के खिन्न होकर के कहती है कि तावे तलपा गुरभीत तांतव जब आपस में चर्चा करती हैं उनकी चर्चा को सुनकर के श्री प्रिया जागते हैं और तब एवं गुरु भीत तांत जिनके हृदय में गुरुजनों की भीती है कि हा कहीं नंद भवन में झुडोरा नहीं बच्चा है श्री जावट में राधिका कहा गई राधिका कहंगी बधू कहा गई बधू कहा गई झुडोरा नहीं, नहीं बच्चा है हम जब लौट कर के जाए कोई बूढ़ी गोपी हमको रास्ते में देखना ले कोई कोप देखना ले इसलिए गुरु भीत तामतव गुरु से गुरुजनों से होकर के निशांत मालोक्य गांतम उस समय वे निशांत आलोक निशा का दर्शन करके निशांत का दर्शन करके गतम रात्रि व्यतीत हो गई है उस समय निशा अंतम आलोक्य उन्होंने रात्रि के अंत का इस समय दर्शन किया है तो वे सखियां उस समय परम होकर के विराजमान हो रही है अर्थात निशांतम अर्थात अपने अपने भवन में एक निशांत का तात्पर्य है रात्रि की समाप्ति और दूसरे निशांत का तात्पर्य है अपने अपने भवन निशांतम माने अपने अपने भवन में दो नौ प्रिया लाल प्रहारे निशांत माने रात्रि निशांत माने अपने अपने भवन अपने अपने भवन में दो नौ प्रियालाल कल दे करके चलते हैं फिर दो रास्ते आते हैं दो रहा आता है तो वहां से एक रास्ते से श्री श्याम आप श्री में जाकर के शयन करते हैं एक रास्ते से जावत में जाकर के श्री किशोर जो आप शयन कर विराजमान तो इस प्रकार यहाँ पर प्रेम में उन्मद होकर के विराजमान है और मिलन में भी यहां जहा भय ये अपूर्व रूप से विराजमान है और भले हो रहा है में भी प्यारे के मधुर माधुर्य का ये है। तो बिलोक कांत समुद्र सख्या आनंदित हो रही है प्रेम में उन्मद है बदंत खिन्ना वे आपस में चर्चा कर रही है और तव तो एवं तल पा श्री जुगल सर का उस समय से से उठे तल सेव उनके हृदय हृदय उनके भय से भयभीत और रात्रि को समाप्त हुआ देख करके गो निशानतम ये अपने भवनों के अंदर अपने अपने भवनों के भीतर पढ़ाते तो रात्रि होने पर भी रात्रि न होना और रात्रि न होते हुए प्यारी की रात्रि की बात का हृदय में ध्रे का दर्शन करना ये सखियों की स्थिति है के दो आँखों से भी हजार आँखों का दर्शन करती है गुलविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय हरि रमण हरिज राम हरि गीतायु गौर हरि गो